रघुनाथकर्तन त्र त्रतमस्तकांजि बाष्प वि परिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षस नाते च मधुरम मधुरम स्वूप कर्मीते चधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत्स परम पोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमार वेद वेद पर्रह्म भासता हृदय मम ओ ूजत राम रामे मधुरम मधुराक्षर आविता शाख वंदे वालिकोकिलमकोलित फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुर् हो रु विभाुक श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वक गौ माता की गौहतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो गो राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो मधुव्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण <coughs> नारायण नारायण सर्व चाहं हृदय सन्निष्ट मत स्मृतिमोहन च वेदरहमे वेद्यो वेदात वेद चा दिमौ पुषौ लोकेर एवं चर सर्वाणी भूता कूटस्थोंक्षर उच्यतेमुषस्व परुदारो लोकत्रीर्त ईश्वरः नारायण समस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओ जैसा कि पिछले दिनों भाष्य और टीकाओं के आधार पर निरूपण किया गया कि परोवरीय क्रम से भगवान के महत्व को समझने की आवश्यकता है जहां तक बन सके भगवान की अनुकंपा, जीवन और जगत का रस रहस्य है इस तथ्य को अधिक से अधिक समझने का प्रयास करना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा प्रभु मुहूर्ति कृपा मई है भगवान कृपा के ही मानव मूर्त रूप हैं। भगवान की कृपा का सुसमीक्षण अनुशीलन परिशीलन करने पर जीवन में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है और अहंकार विगलित तो होता है कल साइं सत्र में हमने बताया कि अहंकार से ऊपर उठने से कितना दिव्य जीवन होता है इसका उदाहरण सामान्य व्यक्तियों के जीवन में सुसूकती है हमको गाढ़ी नींद प्राप्त होती है उस समय अहम विलीन होता तो गाढ़ी नींद का अतिक्रमण करके सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति सुसुप्ति में होती है किसी प्रकार की परिच्छिन्न मान्यता नहीं होती हर विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमित अभिमाना तुलसीदास जी ने बताया अज्ञान का भी ज्ञान सुसुप्ति में होता है तो अज्ञान से भी अतिक्रांत तो ही गए सुख का भी ज्ञान होता है और अहम के गर्भ में न उस समय अज्ञान होता है न सुख होता है इस समय हम आप कहेंगे अहम अज्ञान अज्ञान जो कि अहंकार का भी कारण है उसको हम क्या करते हैं अहम के गर्भ में सन्निविष्ट कर देते हैं तब भाव बनता है अहम अज्ञा मैं अज्ञा हूँ फिर अहम सुखी मैं सुखी हूँ पर सुसुप्ति में अहम विलीन हो जाता है अहमी चप प्रसुपते और ज्ञान रहता है सुख की अनुभूति रहती है सुखानुभूति का नाम भी तो ज्ञान है और अज्ञान की अनुभूति का नाम भी ज्ञान है तो कितना दिव्य जीवन होता है उस समय किसी भी द्वंद्व की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती मृत्यु के भय की प्राप्ति नहीं होती अध्यास जो कि दुखप्रद है उससे भी हम अतीत होते हैं और दैहिक दैविक, दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत होते हैं भगवान जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उन्हीं से तादात्म्य तदात्मापन्न होते हैं। या जो सुसुप्ति की दिव्यता है इसको जीवन में जागृत अवस्था में व्यवहार काल में उतारना चाहिए असल में योग दर्शन में जो विभूतिपाद है वेदांत की शैली में सुगम रीति से उसका प्रतिपादन करें। तो स्वप्नावस्था में जो सिद्धियां हमको आपको स्वभावतः प्राप्त हैं, उसमें साधक असाधक की विभाजक रेखा नहीं है सुसुप्ति में जो सिद्धियां सहज रूप में सुलभ हैं, उनको जागर दशा में हम उतार सकते हैं तो आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है इस पर विचार करना चाहिए उदाहरण के लिए इस समय सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि द्वंद्वों की प्राप्ति और व्याप्ति है स्वप्न में भी इन द्वंद्वों से पिंड हम नहीं छुड़ा पाते सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि द्वंद्वों की प्राप्ति और व्याप्ति स्वप्न में भी है अंतर क्या है इस समय व्यावहारिक वस्तु के द्वारा द्वंद्व का हम शमन करते हैं भूख लगने पर सचमुच का भोजन चाहिए प्यास लगने पर सचमुच का पानी चाहिए और स्वप्नावस्था में भूख लग जाए तो मनोमय भोज्य पदार्थ के द्वारा भूख की निवृत्ति हो जाती है स्वप्नावस्था में प्यास लग जाए तो मनोमय जल के द्वारा प्यास की निवृत्ति हो जाती है सिद्धि आई ना, अंतर क्या हुआ द्वंद्वओं की गति जागृत के समान स्वप्न में भी है परं द्वंद्व के शमन की सामग्री वहां पर निहित है मनोमय मनोमयी है सिद्धि आ गई इस सिद्धि का रहस्य क्या है जीव की जो उपाधियां हैं उनमें से कुछ उपाधियां विलीन हो गई उनका नाम है कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रीय स्वप्न में प्रातिभासिक कोटि की इंद्रियां होती हैं व्यावहारिक धरातल की इंद्रियां जब सो जाती हैं विलीन हो जाती हैं तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है और मन भी अर्ध निर्दृत हो जाता है तो मन हमारी आपकी उपाधि के स्थान पर है वो भी अर्ध निर्दृत हो जाता है उपाधि में संकोच हो गया ना, न ज्यो विशेषता में संकोच होता है त्यो त्यो निर्विशेषता की स्फूर्ति होती है इसलिए आत्मचैतन से अधिष्ठित अर्धनिदृत मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के सो जाने पर वासना की निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है हमारे पूज्य गुरुदेव ने स्वप्न की यह परिभाषा हमको बताई बाद में छानदों गुप्निषद के आठवें अध्याय में शंकर भाष्य के माध्यम से यह परिभाषा हमको प्राप्त हुई स्वप्नावस्था में क्या हो गया कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की गति न होने के कारण दिव्यता की स्फूर्ति हो गई विशेषता से कुछ पिंड छूटा ना ये विशेषता को जो लादे फिरते हैं यही तो जीवत्व है और विशेषता की पराकाष्ठा हो और अहमित ना हो तो शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया कि देखो समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प बना देता है जीव को इसलिए सहसा अभिमान का त्याग न कर सको तो समष्टि अभिमान को धारण करो एक बार निमसारण के पूज्य पाप दंडी स्वामी जी महाराज हम तो बच्चे ही थे लेकिन बाबा तो थे साथ में लेकर आश्रम में जा रहे थे हम लोग तो जंगल में रहते थे आश्रम के विभाग में जिधर वानप्रस्थ इत्यादि रहते थे उधर जा रहे थे आगे हुए पीछे में था तो एक एक वानप्रस्थ को एक एक कुटी दे दी गई थी वजन के लिए दो वानप्रस्थ आमने सामने झगड़ रहे थे और दोनों में कोई भी ना उनको देख पा रहे थे हमको महाराज चुपके से निकल गए और कहा कि देखो एक के कुटी में इनका कितना अभिनिवेश एक के कुटी इनको दे दी फिर कहा कि पूरे आश्रम में वज्रपात हो जाए इनको कोई कट नहीं इनकी कुटिया में पानी टपकने लगे तो कष्ट एक कुटिया हमारे कुटिया का पानी तुम्हारी ओर कौन आ जाता है इसलिए लड़ रहे हैं ये वृष्टि अभिमान कितना कष्ट देता है समझ लिया है उन्होंने कहा एक सौ एकड़ में वो आश्रम था उन दिनों या सावा सौ एकड़ में तो उन्होंने कहा सावा सौ एकड़ में जिसका आश्रम मैं है मैं मुस्कुरा रहा हूँ और दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो उन्होंने भी यही कहा कि वृष्टि अभिमान व्यक्ति को कष्ट देता है तो जागृत अवस्था की अपेक्षा स्वप्नावस्था में सिद्धि आई या नहीं उसका कारण क्या है विशेषता में न्यूनता हो गई जीवत्व का कुछ अंश शिथिल पर गया बल्कि और विचार करें जागृत में जितने दुख को झेलने की क्षमता है उससे अधिक क्षमता स्वप्नावस्था में आ जाती कभी कभी स्वप्न में व्यक्ति को अग्निकुंड में व्यक्ति कोई पटक देता है फिर भी वो चिता से जीवित उठ जाता है अगाध समुद्र में कोई फेंक देता है फिर भी वो बच जाता है साथ ही साथ जागृत में जितने सुख को सहने की क्षमता है उससे अधिक सुख को सहने की क्षमता स्वप्नावस्था में आ जाती है साथ ही साथ क्या सिद्धि होती है स्वपनावस्था में जितने स्थावर जंगम प्राणी होते और पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक काल होते सब आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन की रचना होते इधर ध्यान जाता है व्यक्ति का सामान्य इसीलिए स्वप्नावस्था में हमारी आपकी विभूति कितनी होती स्वप्न में जो कुछ होता है वो तो हमारे मन में जो वासना सन्निहित है या अंतर्निहित योग्यता सन्निहित है उसका अतिक्रमण करके कुछ भी नहीं हो सकता स्वप्न में हमारे आपके मन में जो वासना या अंतर्निहित योग्यता है उसका अतिक्रमण करके कोई घटना घट नहीं सकती पहले तो इतना समझना चाहिए वै प्रकरण के अनुसार तो स्वप्न में जो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दीप काल स्थावर जंगम प्राणी का हमको दर्शन होता है वो सब आत्मचैतन से अधिष्ठित अर्दनिधित मन का विलास होता है मन का विलास होता है मनोविलास होता है लेकिन स्थिति क्या है स्थिति यह है कि स्वप्न में जो शरीर एक प्राप्त होता है जिसमें हमारा अभिनिवेश होता है कि अब मैं हूं किसी एक परिचि शरीर में ही अहमिति के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि शेष जितने शरीर हैं, वो हमारे है तो ये नहीं समझ पाते ना हमारी स्थिति क्या हो जाती एक बार बरेली में हमने गीता के एक ग्यारहवीं अध्याय पर प्रवचन किया था लगभग 36 वर्ष पहले उसका स्मरण हो आया हमारी आपकी स्थिति यह होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और भगवान ने अपना विरार स्वरूप दिखाया जब प्रतिकूल दृश्य दिख दिखने लगे तो अर्जुन डर गए उसकी सहिष्णुता अर्जुन को प्राप्त नहीं हुई तो हमारी आपकी स्थिति क्या है स्वप्नावस्था में हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है या नहीं अपूर्व स्थानीय धर्म वो एम कारिका ने कहा मांडूक कारिका ने कहा या मांडुक कारिकाकार ने कहा कि अपूर्वस्थानी धर्म है स्थानी माने तेजस आत्मा स्वप्न में उसका जागृत की अपेक्षा वो अपूर्व स्थान जैसे मर्द लोक की अपेक्षा देव लोक में जो इंदिरादी का विग्रह मिलता है वो इस अपूर्व होता है विलक्षण होता है वैसे ही स्वप्नावस्था में हमको आपको दिव्य दृष्टि मिलती है और उसी के प्रभाव से स्वप्न जगत का हम दर्शन करते हैं। लेकिन जागृत में जो हमारी संकीर्ण अहमिति है एक शरीर को लेकर स्वप्नावस्था में भी उसी के वशीभूत होते हैं यह नहीं अनुभव कर पाते कि स्वप्नावस्था में जो कुछ पदार्थ है चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो स्थावर जंगम प्राणी ही नहीं उनके आश्रय और अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल, सब के सब क्या है मनोविलास है या मेरी रचना है इसको न जानने के कारण व्यक्ति वहां भी शोका ग्रस्त हो जाता है यही हो जाता है और एक विचित्र बात है पूरी स्वप्न सृष्टि समाप्त हो जाती है कदाचित स्वप्न में आग, आग लग जाए हजारों लाखों व्यक्ति और वृक्ष इत्यादि जल जाए इतने में स्वप्न टूट जाए कुछ राख बंध पछता है क्या अगर सचमुच में होते व्यावहारिक धरातल के वो पदार्थ होते तो अवशिष्ट कुछ होता लेकिन मन के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता है इसका मतलब संपूर्ण स्वप्न प्रपंच मनोविलास होता है तो एक दृष्टि से कहें कि मन के द्वार से समग्र स्वप्न प्रपंच के रचयिता हम आप हो जाते हैं उतनी सिद्धि समय कहाँ है उसका तो आंशिक भी सिद्धि का आंशिक रूप भी हमारे जीवन में चरितार्थ नहीं है लेकिन योग क्या है आज कम वर्षा के कारण बहुत से लोग नहीं भी आ पाए तो जब जो आ पाए वो बहुत कष्ट सह के आए होंगे तो अंदर के कुछ दिव्य ज्ञान विज्ञान वैसे तो रोज ही होता है विशेष रूप से देने की भावना जग गई तो बहुत अच्छी बात तो योग साधना यह है कि स्वप्नावस्था के रहस्य को समझकर फिर धारणा के द्वारा उन सब को जागृत में उतारने का प्रयास करो। अगर ना उतार पावे उनमें रुचि ना हो या उतने धारणा शक्ति ना हो तो कम से कम स्वप्नावस्था के रहस्य को तो विधिवत समझ लें तब क्या होगा ये जो संकीर्ण मान्यता है एक शरीर को लेकर अहमिति है उसका तो कम से कम भेदन हो ही जाएगा दृष्टि में तो उदारता होनी चाहिए ना उदाहरण के लिए रात्रि है बादल इत्यादि नहीं है कोई आवरण नहीं है जमीन पर खड़े पांव तो है जमीन पर दृष्टि ध्रुवतारा तक क्या हेलीकॉप्टर में भी कोई बैठा दे या आजकल रॉकेट में तो भी नहीं कह सकते कि ध्रुवतारा तक रॉकेट के माध्यम से पहुंच पावे न पहुंच पावे लेकिन दृष्टि तो वहां पहुंच गई ना हमेशा स्थिति और दृष्टि में भेद है और जहां दृष्टि स्थिति एक हो जाए वहां असिधि या सिद्धि की पराकाष्ठा है सूरदास जो होते हैं या कम देखने वाले यू कहें मंद दृष्टि वाले जो होते हैं उनकी दृष्टि और स्थिति एक हो जाती जहां खड़े हैं उसके आगे उनको दिखते ही नहीं तो दृष्टि स्थिति में एकत्व तो है उजड़ता के कारण अदिव्यता के कारण सामान्य रीति से कोई अवरोधक नहीं है तो हम ऊपर देखें तो ध्रुवतारे तक हमारी दृष्टि पहुंच जाती है इधर देखें तो 10-20 किलोमीटर तक तो 50 किलोमीटर आगे जाके मान लीजिए जा पर्वत है वहां तक हमारी दृष्टि पहुंच जाती है स्थिति यहाँ दृष्टिवा इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है ऊँचे कोटि के जो साधक होते हैं उनका योग ही उनका गुरु बन जाता है इसका मतलब आगे क्या घाटी होगी वो पहले देख लेते स्थिति यहाँ दृष्टि आगे आगे कोहरा हो कोहरा में हम लोगों ने बचपन में विद्यालय की यात्रा की तो अगर डर जाते तो आगे कदम नहीं रखते पा, पांच फीट दिखाई पड़े दस फीट दस मीटर दिखाई पड़े चलिए फिर आगे दस मीटर दिखाई पड़े यात्रा रुकेगी नहीं अगर व्यक्ति पहले डर जाए तो यात्रा नहीं कर सकता है लेकिन अगर कोहरा इत्यादि नहीं है तो सुदूर तक व्यक्ति देखता है लेकिन स्थिति यहाँ है दृष्टि आगे तो योग साधन करते करते व्यक्ति को आगे की घाटी का दर्शन होने लगता है धीरे धीरे वहाँ कदम उठाने लगता है और अंत में जाकर सा का परागति दृष्टि और गति दोनों एक हो जाती है मंद चक्षु के कारण नहीं वहाँ पर कहीं न कहीं दृष्टि और स्थिति की एक रूपता होगी ना तो परम तत्व है वहाँ दृष्टि चली गई अंत में स्थिति भी वहीं हो गयी तो वहाँ पर फिर पूर्णता की प्राप्ति हो गई तो हमने स्वप्न का थोड़ा दिग्दर्शन शास्त्रों के आधार पर कराया स्वप्नावस्था का महत्व ख्यापित करते हुए बृद्धारण्य उपनिषद ने कहा है आराम पश्यंती न तम पश्यति या जो सृष्टि है सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की कृति है आराम है वाटिका है इसको बनाने वाले भगवान हैं परम रम्य आराम यह जो राम रामय सुखदेत आराम शब्द का प्रयोग रामचरित मानस में भी हुआ जनक जी की वाटिका को तुलसीदास जी ने कहा परम रम्य आराम है सृष्टि परमात्मा के द्वारा विरचित आराम है सुति ने खेद प्रकट करते हुए कहा आराम पश्य नतम पश्यती कश्चन इधर बहुवचन भर एक वचन यह जो भगवान के द्वारा विरचित सृष्टि रूपी आराम है जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं सब इसी को देखते हैं। कोई भी तो पारखी उधर दृष्टि नहीं डालता जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं वो परमात्मा जिस चतुर्चितेरा ने सृष्टि की संरचना की सृष्टि के आकर्षण को विदीर्ण करके सृष्टा पर कोई दृष्टि तो नहीं डालता ना आराम मत्स्य पश्चंती नतम प्रसिद्ध कश्चना बाहर से लगता है कि ईश्वर का प्रतिपादन है लेकिन यह स्वप्नावस्था का वर्णन है। इस दृष्टि से विचार करके देखेंगे तो स्वप्न में हमको दिव्य दृष्टि मिलती है लेकिन अर्जुन जैसी स्थिति हो जाती क्योंकि तो एक स्वप्न का जो एक शरीर होता है उसी को लेकर अभिनिवेश होता है अमित का संचार होता है लेकिन व्यवस्थित रीति से विचार करें तो स्वप्न अवस्था में कितनी सिद्धि मिलती है आकाश गमन इत्यादि भी करने लगते हैं, अथाह समुद्र में तैरने भी लगते हैं क्यागाज शांति और अनंतरम क्योंकि विशेषता कट गई तो विशेषता बढ़ गई क्या इधर जो विशेषता है कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रीय ये सब इस विशेषता को पकड़े हुए हैं तो हमारे जीवन में संकीर्णता है इस विशेषता से उपराता की स्थिति हो गई स्वप्न में कर्मेंद्रिया भगवान की ओर से सुला दी गई ज्ञानेन्द्रिया सुला दी गई मन भी अर्ध निर्दृत कर दिया गया तो अब देखिए इस विशेषता से ऊपर उठते हुए ही ईश्वर कल्प हो गए ना कितनी विशेषता हो गई पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिख काल स्थावर जंगम प्राणियों के रचयिता हो गए, गए। इसीलिए जो हमारे ऋषि लोग थे विश्वामित्र इत्यादि इस धारणा को आत्मसात करने के कारण स्वप्न की सिद्धि को जागृत में भी उतारने में समर्थ ऐसा यहाँ तो हैं कुछ महानुभाव राष्ट्र पर जिनकी दृष्टि है प्राय तो साधना के नाम पर व्यक्ति आजकल कुछ भी समष्टि का ध्यान ही नहीं रखते तो मानवोचित रीति से हम लोग राष्ट्र के लिए कर रहे हैं लेकिन यह भी परिस्थिति आ सकती है जहाँ पर इन सब विद्याओं का आलम्बन लेकर ही हम पार पा सकते हैं आधुनिक जो विकृतियाँ हैं उन पर इसके लिए भी कुछ व्यक्ति होने चाहिए जो इन सब दृष्टियों को जीवन में उतारे आत्मसात करे क्योंकि जितनी भौतिकता बढ़ती जाएगी उतनी ही अध्यात्म निष्ठा की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी जैसे मैं अनुभव करता हूं आजकल के भौतिकवादी जितने कठिन क्लिष्ट और आक्षेप प्रश्न करते हैं सामान्य दृष्टि से जिसको ज्ञान है शास्त्रों का वो तो उत्तर नहीं दे सकता उनके सामने टिक नहीं सकता इसलिए आजकल तो तीव्र तीव्र और बृहद विज्ञान चाहिए तब जाके आजकल की नास्तिकता को कोई नियंत्रित कर सकता है इसलिए हमने संकेत किया आगे चलें और सुसुप्ति की ओर चलें सुसुप्ति में पहुंच गए क्या हुआ वो जो अंतकरण आधा सुप्त था वो पूरा पूरा सुप्त हो गया अब क्या सिद्धि मिल गई गुणातीत तो नहीं तो नहीं हुए लेकिन द्वंद्वातीत हो गए द्वंद्वातीतम तो त्रिगुण रहित सदगुरु तम नमामि गुणातीत तो नहीं हो पाए लेकिन द्वंद्वातीत हो गए अर्थात कार्य कोटि की भूमिका अतिक्रमण कर लिया द्वंद्वों की न प्राप्ति या सुसुप्ति में न व्याप्ति और बिल्कुल शिवकल्प हो गए शिवकल्प क्यों हुए गए न मृत्यु का भय है न अध्यास या मोह है न त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति है व्याप्ति वहाँ केवल एक उपाधि अज्ञान रूप उपाधि मूल अज्ञान रूप उपाधि शेष है वहां की समग्र उपाधियों से अतिक्रांत जीवन हमको हो गया इस प्राप्त हो गया इसका मतलब विशेषता का त्याग करने पर निर्विशेषता की ओर बढ़ते है और जो व्यक्ति जितना निर्विशेष की ओर बढ़ेगा उसमें उतनी विशेषताएं दिव्य विशेषताएं प्रकट होंगी प्रायः हम कहा करते हैं साल में दो चार बार गतिशून्य की गति का अतिक्रमण करने में रॉकेट भी समर्थ नहीं आकाश है ना साहित्यिक वाक्य है गतिशून्य की तो गति होगी नहीं लेकिन साहित्यिक भाषा में गतिशून्य की गति का अतिक्रमण करने में रॉकेट भी समर्थ नहीं आकाश गतिशून्य है व्यापक होने के कारण आकाश गतिशून्य है तो जहां रॉकेट की पहुंच होगी वहां वो पहले से विद्यमान होगा बिनुपद चले भगवान के लिए कहा गया श्वेता स्वतर में अनुवाद कर दिया तुलसीदास ने भगवान को पाओ की आवश्यकता क्या है पांव की आवश्यकता का मतलब गमन के लिए चाहिए ना जो विभु तत्व है उसको पांव की आवश्यकता क्या है पांव वाले जहां जहां जाएंगे वहां तो पहले से विद्यमान है इसीलिए क्या कहा गया कि गतिशून्य की गति का अतिक्रमण करने में जितने गतिशील हैं, गतिमान हैं किसी की क्षमता नहीं है इसका मतलब आकाश गतिशून्य है इसलिए सबसे अधिक उसकी गति है साहित्यिक भाषा में गति है मतलब जहाँ गतिशील पहुंचेंगे वहां वो पहले से विद्यमान है योग वाशिष्ठ में बहुत बढ़िया एक आख्यान है वशिष्ठ जी ने कहा राम जी एक बार मेरे जीवन में दिव्य कुतूहल उत्पन्न हुआ कि आकाश का ओर छोर जान लू फिर क्या था मैं तो सिद्ध हूँ सिद्ध शरीर से उड़ने लगा उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते मेरा सिद्ध शरीर भी थक गया ओर छोर नहीं मिला ना आकाश का भाव क्या था कि आकाश का ओर छोर समझ लू उड़ते उड़ते मेरा तो सिद्ध शरीर भी थक गया लगभग नई में ये जो लखनऊ से प्रकाशित हिंदी में योगवासिष्ठ बाद में जो तो संस्कृत वाला भी पढ़ा पचास बार कम से कम हमने योगवासिष्ठ पढ़ा होगा पचास बार दासबोध का अध्ययन किया होगा वहाँ निम्न सारण में और पचास बार चैतन्य चरित्रावली श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचार्य जी के रचे कम से कम तो योग अब पढ़ने का अवसर नहीं मिला है मूल एक बार हमने ऋषिकेश में पूरा मूल सहित पढ़ा उसके बाद पढ़ने का नहीं तो भाव तो सब याद है कथानक भूल गया उसमें यह तब वश जी ने कहा वो हो क्या बात है कि सिद्ध शरीर से भी आकाश का पार नहीं पा रहा हूं तो मुंडव नयन कतव कछ नहीं मैंने विचार किया विचार किया तो निर्मिकल्प जब हो गया तो आकाश का अंत मुझे मिल गया हो गया ना उड़ के नहीं मिला जब मन शांत हो गया कि मन की कलना ही तो आकाश है न तस्माद वे तस्माद आत्मना आकाश सम्भूता है वहाँ भगवान के माया की कल्पना प्रथम कल्पना आकाश है लेकिन हम जब देखेंगे हमको जो आकाश इत्यादि का अनुभव होगा वो हो तो मनोवृत्ति के द्वारा जो ही मैंने मन को संयत कर लिया बस आकाश का वोरछड़ मिल गया सकल दृश्य उधर मेल तज निद्रा सो गोगी इसका अर्थ क्या हुआ अब सुसुप्ति में क्या स्थिति हो गई द्वंद्वों से अतिक्रांत हो गए, गए। केवल अज्ञान एक प्रतिबंधक रह गया इसलिए लेकिन अध्यास आदि से कार्यातीत हो गए कारुणातीत नहीं हुए कार्यातीत हो गए अब कारुणातीत कैसे हो तो वहां हो तो गए कारुणातीत लेकिन इस रहस्य का ज्ञान न होने के कारण कारण में तादात्म्य अपन्य माने जाते हैं क्योंकि कारण वहां पर अज्ञान है तो अज्ञान का जो ज्ञान होता है सुसुक्ति में वो ज्ञान तो अज्ञान से अतिक्रांत ही न और अज्ञान का भी जो साक्षी होता है वो तो अज्ञान कारण से भी अतीत ही है उस पर दृष्टि डालते ही हम कारण से भी अतीत हो जाएंगे व्यवहार दशा में जब विचार करेंगे कारण से अतिक्रांत होंगे ना कार्य वर्ग आवेगा तो उसका साक्षी होगा आत्म तत्व तो। कारण आकर्षित होगा तो आत्म तत्व तो उसका भी साक्षी होगा होते तो हम कारणातीत ही हैं लेकिन तादा अज्ञान में तादात्म्यपत्ति के कारण हम समझते हैं कि कारणों कारणोपाधिक हो गए अब अगर अज्ञान के साक्षी पर विचार करें और अज्ञान का ज्ञान न हो तो अज्ञान की सिद्धि न हो वो भी साक्षी भाष्य हो जाए इस दृष्टि से विचार करें तो अब द्वंद्व का बीज भी नहीं रहेगा अब गुणातीत भी हो जाएंगे द्वंद का बीज जो ही कटाती वही गुणातीत हो गए अब गुणातीत हो गए तो सकल विशेषताओं से रहित होने के कारण सर्वाधिष्ठान हो गए सर्वाधिष्ठान जो ब्रह्म तत्व है वही सचमुच में आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगेगा सर्वाधिष्ठान हो गए तो सारी विशेषता आ गई या नहीं अरे राजु राज्यों में कोई सर्प देखता है कोई धारा देखता है कोई माला देखता है कोई भूक्षिद्र देखता है देखता है कोई दंड देखता है विचार करके रग, देखें तो रज्जु तो सर्वरूप है सर्वाधिष्ठान है उसकी विद्यमानता के बिना न सर्प है न धारा है न माला है न भूक्षिद्र है न दंड है इस दृष्टि से विचार करने पर क्या होता है ऊपर नीचे से ऊपर त्यागा क्षांचनतरम तो दिव्यता तो बढ़ती जाती है विशेषता बाहर से घटती जाती अंत में बिना विशेषता के ही हम सब विशेषताओं से युक्त हो जाते हैं जैसे आकाश बिना गति के ही समग्र गतिशीलों से अतीत हो जाता है बिना गति के ही गति पर पार गति का अतिक्रमण कर लेता है बिना गति के गति का अतिक्रमण एक तो है कि दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं एक व्यक्ति दौड़ रहा है उससे आगे जाने के लिए हम अपनी गति और बढ़ा दे उससे आगे चले जाएंगे जैसे पैसेंजर ट्रेन से आगे पहुंच जाए एक्सप्रेस लेकिन एक है कि गति के बिना गतिशील पर विजय प्राप्त करो गति के बिना गतिशील पर विजय प्राप्त करना हो गतिमान होकर गतिशील पर विजय प्राप्त करना दोनों में अंतर है ना जैसे दौड़ करके लेकिन जो पृथ्वी है जहां व्यक्ति दौड़ेगा वहां से पहले आगे जाएगा वहां विद्यमान है पृथ्वी मानो बिना गति के ही गतिशील का अतिक्रमण किए हुए है आकाश बिना गति के ही गतिशील का अतिक्रमण किए हुए है इसी प्रकार से जो सकल विशेषताओं से रहित हो जाता है वो सर्व विशेषताओं का आश्रय बन जाता है आपूर्य मान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविस यदवत तदवत यम मत सर्वे सशांति मापनो तीन काम कामी इसका अनुवाद किया तुलसीदास जी ने जिम सरिता सागर मह जाही यद्यपिता ही कामना नाही तिम सुख सम्पत्ति बिना बुलाए धर्मशील पाहीं सुहाये तो मैंने विषय कहाँ से प्रारंभ किया ये सब चिंतन करना चाहिए हम्म ये सब चिंतन करना चाहिए तो क्या होता है परिचिन्न मान्यताएं हटती स्वप्न में कोई उग्रवादी दिखाई पड़े पापी दिखाई पड़े पुण्यात्मा दिखाई पड़े सब में दिखाई पड़े अब जागृत में विचार करें तो वो कौन था अपने मन ही तो था हम ही तो थे ना ऐसे व्यवहार में होना चाहिए पापी पापी है ठीक है पर परहेज रखिये आतंकवादी आतंकवादी है पर साधक आप कैसे अगर उसे भी अपना स्वरूप नहीं समझते क्या ये होना चाहिए अंदर से समझ लें कि ये भी मैं ये भी मैं उदाहरण में दिया करता हूं एक हजार जीवित शरीर हमको दिखाई पड़े एक साथ कैसा कोई शेर कोई चीता कोई कबूतर कोई खरगोश कोई सर्प कोई नेवला कोई चमेली कोई चंपा कोई उर्वशी इसी प्रकार से कोई समझ लीजिए मछली ये सब कोई गर, कोई गरुड़ कोई गिध कोई हंस ऐसे कल्पना करते जाए कोई उर्दशी इत्यादि अफसराए कोई गंधर्व किसी शरीर से सटने की इच्छा होगी किसी से भगने की ये खाना ले मारना ले बाद में पता चले कि एक जन पहले में ये था इस रूप में था दूसरे जन्म में इस रूप में तीसरे एक हजार जन्म की स्मृति हो जाए तब क्या स्थिति होगी किससे राग होगा किससे द्वेष होगा किससे सटने का किससे भगने का प्रयास करेंगे तो जागृत में भी वो स्थिति होनी चाहिए संग्रह त्यागना बिनु पहचाने ताते कछ गुण दोष वखाने तुलसीदास ने लिखा श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में गुण दोष के निरूपण का एक अध्याय उसका सारांश तुलसीदास जी ने अंत में किया क्या कहा तात ताबल मायाकृत गुण और दोष अनेक गुण यह उभय न देखिए देखिए सो अविवेक गुण यह उभय न देखिए सबसे बड़ा गुण कौन क्या है कि गुण दोष ना देखें लेकिन पहले क्या कहें संग्रह और त्याग बिना पहचाने नहीं होता इसलिए गुण को ग्रहण करने के लिए गुण दोष का दर्शन करना चाहिए दोष को छोड़ के गुण ग्रहण करना चाहिए बाद में यह दृष्टि होनी चाहिए कि वास्तव में गुण यह उभय न देखे गुण दोष से अतिक्रांत जीवन हो जाए तब क्या होगा गुण दोष अपने में अध्यस्त हो जाएंगे अध्यस्त होंगे तो जाएंगे कहा इसलिए धीरे धीरे दृष्टि को परिमर्जित करने की आवश्यकता है अब हमने प्रसंग क्या चलाया था लोग सोचेंगे कि विषय भूल गए क्या श्लोक जो था नहीं उसी का अंतरंग स्वरूप तो कल परसों बताया गया था कि भगवान के महत्व को समझने के लिए नीचे से पहले हम किसी भी आदिभूत के नियामक अधिदेव पर दृष्टि डालें या तो ग्राम है नेत्र इत्याधिकरण है उनका जो नियामक अधिदेव नेत्र के नियामक अधिदेव सूर्य मन के नियामक देवचंद्र चंद्र अधिदेव पर दृष्टि डाले अधिदैव क्या होते हैं है भूत के और अध्यात्म के प्रकाशक और नियामक और प्रयोगता होते हैं प्रकाशक नियामक प्रयोगता अधिदैव पर दृष्टि डाले तो दिव्यता आएगी पृथ्वी के अधिदैव पर दृष्टि डाले अब अधिदेव की दृष्टि परिपक्व हो जाए अधिदैव की दृष्टि परिपक्व हो जाए तो फिर आगे कहाँ ले चले दृष्टि को विराट पर विराट में एक अधिदेव के थोड़े सभी जो करण है सबके अधिदेव हो गए ना पृथ्वी आदि के भी अधिदेव समा गए सकल अधिदेवों का पूंजीभूत स्वरूप ही तो विराट होगा ना एक एक अधिदेव उसके अंग के रूप में होंगे इसीलिए अधिदेव दृष्टि जब पुष्ट हो जाए तो विराट के रूप में भगवान को देखें पहले भगवान का दर्शन क्या करें अधिदेव के रूप में यह अधिभूत जो है भगवान की विभूति है ऐसा यहाँ से शुरू करें उसके बाद इसका जो नियामक अधिदेव है उसके रूप में भगवान स्वयं विद्यमान है के दृष्टि परिपक्व होने पर विराट के दृष्टि परिपक्व करें उसके बाद हिरण्य गर्भ की दृष्टि परिपक्व करें उसके बाद मैं फिर सर्वेश्वर अंतर्यामी सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वर की दृष्टि परिपुष्ट हो उसके बाद जो वेदांत वेद सच्चिदानंद तत्व है उस पर दृष्टि जाए और इधर वृष्टि में इधर वृष्टि में विश्व की तेजस रूपता धीरे धीरे जब हम विश्व अपने को समझेंगे ना सकल करुणा ग्राम और शरीर के नियामक हो जाएंगे ना प्रकाशक फिर विश्व की तेजस रूपता तेजस की प्राग्ञ रूपता और प्राग्ञ की रूपता फिर विश्व वैश्वानर की एकता तेजसर्भ की एकता प्राज्ञा और सर्वेश्वर की एकता तुरीय और ब्रह्म की एकता यह जो क्रम चला तो यहाँ पर टीका कारो ने विशेषकर आनंद गिरिजी शंकराचार्य भगवान के भाव को आनंद गिरिजी लेते हैं प्रसिद्धि हो जाती है मधुसूदन सरस्वती जी आदि की आनंद गिरिजी बिल्कुल जैसे रेल की पटरी पर रेल चले ना इधर उधर खिसकते नहीं वो शंकराचार्य के भावों को नपे तुले शब्दों में इसके बाद ऐसा क्यों प्रकट कर देते हैं तो उसमें साहित्य का अंश कम आ जाता है व्याख्या का अंश कम होता है लेकिन बहुत सूक्ष्म रीति से शंकराचार्य के भाव को प्रकट कर देते हैं मधुसूदन सरस्वती जी आदि उसको ले लेते हैं फिर अतिरिक्त भाव को प्रकट करते हैं तो व्यक्ति का ध्यान इन टीकाकारों की ओर चला जाता है मूल में जो रहस्य खोला आनंद गिरी जी ने उस पर व्यक्ति का ध्यान आजकल कम जा पाता है तो हमने क्या संकेत किया मद आनंद गिरी जी ने ये भाव व्यक्त किया कि सहसा भगवान पर तो दृष्टि नहीं जाएगी इसलिए अधिदैव के रूप में भी भगवान का ही महत्व समझना चाहिए उसके बाद विराट के रूप में भगवान को पहचानने का प्रयास करना चाहिए उसके बाद हिरण्य के रूप में भगवान को पहचानने का प्रयास करना चाहिए उसके बाद यामी सर्वेश्वर के रूप में भगवान पर दृष्टि डालनी चाहिए फिर अंत में जो वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व है उस पर दृष्टि जानी चाहिए यह समि पर दृष्टि पहले डाल दी एक बहुत विचित्र बात मांडो को अपने सर लीजिए विश्व कहा या वैश्वानर कहा वैश्वानर कहा पहले नाम ले लिया समि का बाद में नाम ले लिया तेजस प्राज्ञ का व्यस्टि का नाम लिया एक दृष्टि दे दी समि पर दृष्टि डाल करके व्यस्टि पर ले आये फिर हिरण्य गर्भ नहीं कहा ऊपर फिर सर्वांतर्यामी कह दिया आरंभ में वैश्वानर का और कारणों पादिक के दृष्टि से सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ कहा और बीच में कह दिया तेजस इसका मतलब को उपनिषद ने एक दृष्टि दी समि से वृष्टि की ओर आई एक है कि वृष्टि में रचे पचे है तो समि की ओर जाइए जब हम सृष्टि की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो जल्दी सफलता मिल जाती है जग रहे है ना सुन तो रहे सृष्टि की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो जीवन तो जल्दी बिगलित होता है क्यों होता है सृष्टि की प्रक्रिया में पहले समष्टि की रचना होगी या वृष्टि की समष्टि की होगी तो सम... जैसे कई हम कहें कि जल से चित्रण करिए जल का चिंतन कीजिए करते करते बुध बुध भुद फेन पर आएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि बुध बुद्ध है क्या व्यि से समष्टि की ओर जाते हमने लेकिन समष्टि से व्यष्टि की ओर आने पर व्यष्टि अपने आप कुछ पृथक से बच जाए संभव नहीं तो सृष्टि की प्रक्रिया जो नहीं अपनाते ना पंचदशी आदि के अनुसार प्रक्रिया भाग को जो छोड़ देते हैं और सीधे ब्रह्म बन जाते हैं बन जाते हैं मन हो तो नहीं सकते ब्रह्म बन जाते हैं उनकी परिचिन्नता नहीं मिलती वो तो ऐसा ही है ना कि एक कटोरी में बालू वादी रख दो उसमें डाल दो तो क्या होगा या चाय ही डाल दो जो चाय पीते हैं या दूध ला डाल दो होगा क्या आजकल सबसे बड़ी कमी ये है माने मैं निंदा नहीं कर रहा आध्यात्मिक जगत में तो महाराज को मैं माता मानता हूँ और गुरुदेव को पिता का स्थान गुरु तो है ही दोनों तो मैं जो यहाँ आया निंदा नहीं कर रहा महाराज सीधे सिद्धांत का ही प्रतिपादन करते थे प्रक्रिया का नहीं करते थे अपने स्तर से उनका स्तर था हमने यहां पर शुरू की प्रक्रिया पंचदशी की सबको लगा ये फालतू व्यक्ति आ गया तो तीन श्रोता रह गए थे भक्ते भक्त यही की बात यही इसमें वहां तो बोलता था जब यहां बोलने लगा तीन श्रोता बच गए मैंने धारी नहीं छोड़ा तीन या घर रह जाओ श्रोता मुझे कोई चिंता नहीं डी रह जाओ सोता उसकी भी वजह चिंता नहीं हुआ क्या यहाँ पर लोगों को प्रक्रिया की सहिष्णुता बिल्कुल नहीं थी सीधे तो वो महाराज अपने स्तर से बोलते तो थी। ठीक था हमने सोचा कि यहाँ तो प्रक्रिया नहीं है प्रक्रिया के बिना जिस स्तर से महाराज बोलते हैं उस स्तर का साधक नहीं होगा सब बिगड़ जाएंगे तो अंत में महात्मा लोग कैसे महापुरुष लोग ले जाते हैं जो तो महाराज की विद्यमानता में भी उनकी आज्ञा से तो बोलता था तो महाराज चुटकी ले लेते थे होते होते मैंने क्या देखा कि महाराज प्रक्रिया पर बोलने लग गए तो सोता हमारे बढ़ने लग गए धीरे धीरे यहाँ भी बहुत चला है क्रम तो क्या हमने सोचा हमारी दृष्टि यह थी कि समष्टि का सृष्टि संरचना का जब हम वर्णन करते हैं तो व्यस्टि तो उसमें अपने आप लगता है है क्या ये पार मान लीजिए हमने मिट्टी से घड़ा बनाया ये कुम्हार जो होता है वो दिव्य दृष्टि सम्पन्न होता है ना अपने क्षेत्र में वो दिव्य दृष्टि सम्पन्न होता है क्योंकि वो मिट्टी पृथ्वी का एक से मिट्टी दो किलो तीन किलो मिट्टी मिट्टी से घट बनाता है तो उसको ये कहा व्यामो होता है कि घट मिट्टी नहीं है वो तो मिट्टी में घट को अध्यस्त ही देखता है अपनी दृष्टि से अध्यात्म सब जानता हो या न जानता इसी प्रकार जब हम प्रक्रिया भाग को अपनाते हैं तब विशेषता क्या होती है विशेषता ये होती है कि समष्टि से व्यस्टि की रचना अब आप ले लीजिए छांदों की तीनों भूत बनेंगे अतभित कृत तेज जल और पृथ्वी की रचना होगी तब उससे त्रिवृत कृत बनेंगे तब जाकर ये शरीर हमारा आपका बनेगा एक है कहाँ अपार जल राशि में एक बुद्ध बुद्ध के समान तो हमको अपना शरीर देखेगा या नहीं इसमें हमता ममता टिकेगी क्या इसलिए प्रक्रिया भाग को नहीं छोड़ना चाहिए आजकल प्रक्रिया को छोड़कर जो सीधे महावाक्य का अर्थ लोग समझने का प्रयास करते हैं उनकी स्थिति क्या होती है नैमिष के पूज्य महाराज जी ने बताया कि देखो भगवान ने क्या कहा जननी जनक बंधसुत धारा तन धन भवन श्रद्ध परिवार सबकी ममता ताग बटोरी ममपद मणि बांधी डोरी उन्होंने कहा धीरे से कि जो बाबा होते हैं प्रायः गृहस्थ के पास दो रोटी आएगी पांच परिवार में सदस्य हैं अपने मुंह में नहीं डालेगा ना पांच का ध्यान रखेगा उसमें एक वह स्वयं होगा तो गृहस्थों में विशेषता ये होती है उन्होंने कहा उनकी ममता दस जगह फैली होती है। दस जगह में एक अपना भी शरीर है जो बाबा हो जाता है प्राय बाबा होना तो बहुत जल्दी डूबने का भी मार्ग है और पारंगत होने का भी मार्ग है उसकी अगर सचमुच में बाबा है तो नौ वस्तुओं से तो ममता हटा के बाबा बनेगा ना दसवा जो स्थान है दसवा स्तम हो जाए ये दसवीं जो घाटी है ना शरीर वो नौ की ममता अभी उसके शरीर में ही आके घुस जाती है मान उल्टा हो गया एक गृहस्थ जो है वो तो दस जगह उसकी ममता बट्टी होगी तो दस जगह ममता बट्टी होगी तो दस रोटी आएगी तो उसमें सोचेगा एक रोटी पर मेरा अधिकार है नौ रोटी पर मेरा अधिकार नहीं है अब अगर कोई बाबा हो गया विरक्त विरक्त में भी ये दोष होगा अनविरक्त है तो फिर जो कुछ है विरक्त होगा तो नौ वस्तुओं की ममता हटा के आवेगा ममतास्पद अगर भगवान को नहीं बनाया तो उसकी वो हो जगह की ममता भी शरीर में घुस जाएगी फिर उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो गोमती जहाँ पर प्राय पुल बनाया जाता है वहां नदी की चौड़ाई कम होती है गहराई अधिक होती है पुल बनाने में दूरी कम होने से कम खर्च होता है और जहां पर नदी की धारा बहुत चौड़ी होती है वहा गहराई कम होती है तो गर्मी के दिनों में जिधर पुल नहीं होता है वहां लोग जहां पर चौराई अधिक है गंगा इत्यादि इतने पानी में किसान लोग उस पार से उस पार चले जाते हैं मजदूर लोग पार कर जाते हैं तो ये बाबा होने पर क्या होता है क्षेत्रफल ममता का कम हो गया ना विरक्त हो गया इतनी इतना क्षेत्रफल रह गया दो माइक के बीच में जितना और वो इतना गहरा हो जाता है इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक घाटी बाबा होना है बाबा होना है निंदा के दृष्टि से नहीं कह रहा विरक्त बाबाओं के लिए भी बहुत बड़ी घाटी है क्योंकि नौ जगह से तो ममता हटा ली अब अगर उन्होंने ममता का सही उपयोग न किया तो उनका पूरा ममतास्पद यह शरीर हो जाता है इसलिए यहां पर कहा गया कि प्रक्रिया भाग का चिंतन करेंगे अपीकृत पंच महाभूतों की रचना होगी उसमें भी देखेंगे कि आकाश में एकांश से न स्थित जगत आकाश में क्या दसवें हिस्से में वायु स्वल्प और उसके भी दसवें हिस्से में एक प्रकार तेज उसके भी एक अंश में जल उसके भी एक अंश में पृथ्वी फिर पंचीकृत बना दीजिए होते होते अपना शरीर बना लीजिए भावराज में वो कहाँ टिकेगा जाके कहा टिकेगा जैसे सप्तम द्वीपा मेदिनी हो उसमें हमारा घर या हमारा आश्रम कहाँ कितना कितना अंश में होगा इस प्रकार से जब हम प्रक्रिया भाग का चिंतन करते हैं तो चिंतन करते करते अपने आप ये व्यष्टि जो है समष्टि भावापन होने के लिए बाध्य हो जाता है हमारी दृष्टि आरंभ से ही प्रशस्त हो जाती है इसीलिए वैश्वानर नाम दिया वैश्वानर नाम देने का अर्थ है कि समष्टि से व्यष्टि की ओर आओ समि से व्यस्टि की ओर आने पर व्यस्टि के प्रति लगाव नहीं रह जाता है तो समि का चित्रण भगवान ने पहले किया यदा द्वितिगतम तेजो जगत भाषे ते खिलि पर आकर भगवान ने कहा तो वो जो सर्वत्र सर्वस्व चा हम सन्निविष्ट हो मत्स्मतृज ज्ञान टीका कारो के अनुसार ये जीव का वर्णन अब समी से आकर व्यस्टि पर आए पर समी के बाद वृष्टि का चित्रण भगवान ने क्यों किया इसलिए किया कि समस्ती में वृष्टि एक अंश में कल्पित है अब जाकर व्यस्टि की समष्टि से एकता जीव की सर्वेश्वर से एकता विश्व की वैश्वानर से तेजस के हिरण गर्भ ऐसी प्राग्ञ की, की अंतरयामी ऐसी तुरी की ब्रह्म ऐसी एकता का मार्ग प्रशस्त हो गया इस दृष्टि से भगवान ने कहा सर्वस्व चाहम सन्निविष्ट सबके हृदय में हृदय सन्निविष्ट हृदय माने बुद्धि में सबके हृदय में मैं प्रतिष्ठित हूँ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सेठती वो भी कहा और क्षेत्र चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सु भारत अहमात्मा गुडाके सा सर्वभूता से स्थित इन सब वचनों को ले लें टीका ने कहा कि यह जीव रूप से भगवान अपना वर्णन कर रहे ये जीव रूप से सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट मत स्मृत ज्ञान क्योंकि एक बहुत विचित्र बात है दहर विद्या छांदोक के आठ अध्याय यह जो हमारा आपका शरीर है उसमें पुण्डरीकाकार रक्त मांसपिंड है उसका नाम हृदय ये स्थूल शरीर पुण्डरीकाकार भगवान शंकराचार्य का कमल के आकार कुंडरिकाकार रक्त मांस पिंड है इसकी बहुत व्याख्या छांदोक श्रुति के पांचवें अध्याय आदि में की गई है यह जो छांद श्रुति पांच अध्याय शंकर भाषित आनंदगिरि, गिरी टीका सहित पढ़ाने का अवसर मिला पूरी में अभी तो छठा चल रहा है उससे हमको क्या लाभ हुआ कोई ऐसा श्रोता नहीं की मेरे अतिथ कोई ऐसा श्रोता नहीं की स्थायी हो श्री कई जी के शरीर बिरानबे से ऊपर का हो गया कभी कर, नहीं भी जा पाते हैं दो तीन बार हमारे सचिव जी बैठते हैं परंतु आप यहां इनको बैठे देख रहे हैं ना सारा अभियान तो यही चलाते हैं हम तो एक आर्किटेक्ट हैं सच्ची बात है हम तो नक्शा बना कर देते हैं हमारे आपने देखा है पूरी हमारे जो व्यक्ति है हम नक्शा बना के दे देते है कि ये सब करना है इस मोर्चे पे काम करना है सब हमारे व्यक्ति करते हैं हम तभी निश्चिंत है ना इस पद पर आने के बाद कोई पढ़ लिख सकता है प्रवचन कर सकता है भगवान का चिंतन कर सकता है आजकल जैसे वाइस चांसलर किसी को बना दिया जाए तो विद्या से उसका संपर्क रहता है कि नहीं रहता तो हम जो नष्ट मस्त मौला है कल्पना कीजिए कोई उनकी आलोचना करे तो उससे अधिक दुष्टता क्या होगी मैं कह रहा हूँ उसको ये नहीं मालूम कि जिसने अपने मैंने कहा था पढ़ाई छोड़ो डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे मैंने कहा था पढ़ाई छोड़ो जिसने अपने विवेक से मेरी सेवा के नाम पे पढ़ाई छोड़ दी न माता को जाने ना पिता को जाने किसी को नहीं जाने संस्था और हमारे अतीत किसी को भगवान के लिए तो घर छोड़ा अब सारा अभियान तो ही लोग चलाते चाहे यहाँ बैठे है यहाँ है तो सुन ही रहे हैं लेकिन सारा अभियान जो हमारा विश्व स्तर पर चलता है भारत नेपाल का तो चलते है सारा अभियान तो यही लोग क्रियान्वित करते हैं हम केवल दृष्टि देते हैं तो हमने एक संकेत किया तो इनको कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि पाठ में भी 10-20 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ता है या कुछ उस स्थिति में मैं ही रह जाता हूँ श्रोता पढ़ने वाले मेरे पास बीस बीस होते हैं कई प्रांतों से आकर चौमासे में पढ़ते हैं दस दस होते अब तो बीस बीस होने लगे लेकिन कोई कभी कभी, कभी सोता भी नहीं रह गया तो छानव श्रुति के पांच अध्याय पढ़ाने तक मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विश्व में कोई गरीब नहीं रह सकता विश्व में कोई संकीर्ण नहीं रह सकता ऋषियों ने हमको इतनी उपासना दी है इतनी विद्या दी है अगर उसका विधिवत प्रचार प्रसार हो अधिकार भेद से दिया जाए तो न ही कोई दुखी न दरिद्र जो कहा तुलसीदास जी ने सब चरितार्थ हो जाए पर कष्ट क्या है सऊत सऊत ढंग से उपासना पद्धति का लोप हो गया धीरे धीरे उस ढंग से आजकल कोई उपासना नहीं करते वेदांती भी छठे अध्याय से पढ़ते पढ़ाते छठे अध्याय छंदो सूची पढ़ने पढ़ाने से हानि क्या होती है मालूम है जो जीवन में विस्तार आना चाहिए साधना के बल पर वो नहीं आ पाता इसलिए वही हो जाता है कि सुई के छेद में हाथी घुसा दो सुई के छेद में हाथी घुसाने के मालूम है क्या एक नाम तो लेना नहीं चाहिए नाम अच्छा है नाम तो अच्छा है ज्ञानदास अयोध्या जी का काम ऐसा है भगवान ही बचाव अराजक तत्व को नरसिंह राव से मिलकर मुझे नीचा दिखाने के लिए शंकराचार्य के रूप में घुमाना प्रारंभ किया इससे अधिक पापी निकृष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है लेकिन हमारी दृष्टि में सब भगवत रूप है एक बार हमको चिढ़ाने के लिए दिल्ली में कहा कि मैंने वो भूत माने मेरे विरोध में जो खड़ा किया था नरसिंह राव ने बोतल में महाराज बंद करके रखा आप भाषा समझे भूत जो सिद्ध करने वाले होते हैं वो विशाल हाथी से भी बड़ा भूत हो सिद्धिप के बल पर उसको एक बोतल में बंद करके रख देता इसका अर्थ क्या हुआ काल का पीठ में उसने हमको चिढ़ाने के लिए कहा उस भूत को मैंने महाराज बोतल में बंद करके रखा मैं सोचता कि मैं आगे कह दू मैंने कहा बोतल के भूत को मैं जलाना डालता हूं ये कहा नहीं तुम तांत्रिक बनते हो कुछ भूत को मैंने बोतल में तो मैंने मैं कहना चाहता था कि बोतल में पड़ा हुआ भूत को मैं क्या भूत को मैं देवता भी बनाना जानता हूं और बोतल में बंद भूत को मैं गलाना भी जानता हूं तंत्र की बात मत कर मैं तो तांत्रिक बन के नहीं घूमता न तांत्रिक होने स्मशान के साधना की अच्छे अच्छे तांत्रिक मेरा नाम सुन के चक्कर खाते थे चार खाने उसको नहीं बताया भूत-प्रेत मेरा नाम भगते थे भूतों से मैंने शास्त्रार्थ भी किया वो सब नहीं बताया तो हमने क्या संकेत किया संकेत ये किया कि अगर कोई सुई के छेद में हाथी को घुसाना चाहे तो हाथी सचमुच का होगा क्या इसी प्रकार से जिसने शरीर की पंचभूत रूपता का चिंतन नहीं किया त्रिवित करण की दृष्टि से त्रिवितकृत भूत फिर त्रिवीकृत भूत में शरीर को नहीं मिलाया अब उसको अगर तत्वमसी का उपदेश दिया जाएगा तो तत्वसी उतरेगा या कोई भूत उसके नाम पर आ जाएगा जैसे सुई के छेद में कोई हाथी को घुसाना चाहे तो सचमुच का हाथी कैसे हो सकता है सचमुच का बोतल में कैसे बंद हो सकता है बोतल में बंद नहीं हो सकता भूत हो सकता है इसी प्रकार हमने संकेत किया इस सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा तो ये जो हृदय पुण्डरी काकार रक्त मांस पिंड है इसमें क्या क्षमता है इसमें अवकाश जो है अंदर जैसे कमल होगा अवकाश जो है उसमें क्षमता है कि वो अंतकरण या बुद्धि का अभिव्यंजक संस्थान है जैसे नेत्र गोलक जो है यहीं पर अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है ऐसे पुंडरिकाकार रक्त मांस पिंड उसमें जो छिद्र है उसमें जो आकाश है उसमें वो दिव्यता है कि बुद्धि को व्यक्त करे अब बुद्धि को व्यक्त करने पर सा की दृष्टि से आभाषवाद की दृष्टि से उसमें चिदाभास चिद धातु को आभास के रूप में व्यक्त करने की क्षमता है तो जहाँ चिदाभास है वहाँ चिद धातु भी है तो जीव का अभिव्यंजक संस्थान बुद्धि है और जीव का तात्विक स्वरूप है इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का जो साक्षी है जागृत में जागृत का स्वप्न में स्वप्न का सुसुप्ति में सुसुप्ति का जो साक्षी है उस साक्षी के रूप में भगवान ने पहले अपना वर्णन किया और यही अंतर्यामी भी है बहुत विचित्र बात यह हृदय भवन प्रभु तोरा यहाँ आये बसे बहुत चोरा विनय पत्रिका यही हृदय में ही बुद्धि है और जहाँ बुद्धि है वही काम क्रोध समदम ये सब है दैवी संपत्ति भी आश्री संपत्ति भी वही चिदाभास भी है वही जीव भी है वही अंतर्यामी परमात्मा भी है वही तुरी भी है वही ब्रह्म भी है इन सब का वर्णन इस श्लोक में क्रम से है हर हर महादेव चलो भाई